कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर एक भाग एक जीवन का केंद्र है मृत्यु जीवन के रहस्य के संबंध में इस पृथ्वी पर अनूठ है कठोपनिषद, उन सब उपनिषदों में भी अनूठा है इसके पहले कि हम उपनिषद में प्रवेश करें इस उपनिषद की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 और जो होशपूर्वक जन्मता है उसके जीवन का पूरा गुण बदल जाता है होशपूर्वक जीता थी है उसका रो रो उसकी चेतना का कण कण प्रकाश से ज्ञान से बुद्धत् से भर जाता है जो व्यक्ति होशपूर्वक जन्मता है उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं होती फिर उसका कोई जन्म नहीं होता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 संत अक्सर बच्चों जैसे हो जाते ठीक बच्चे नहीं हो जाते बच्चों जैसे जीवन का सारा अनुभव उनके साथ होता वे उस जगह से गुजर गए जहां कालिख लग सकती थी और कालिक से बचा के अपने बचा के अपने को गुजर गए कबीर ने कहा है ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया वो जो चादर तुमने मुझे दी थी वो मैंने वैसी की वैसी रख दी है बचा के उसमें जरा भी दाग नहीं लगने दिए इसका अर्थ है कि मैंने बचपन को वापस लौटा दिया तुम्हारे हाथों तुम। वो परमात्मा से ये कह रहे हैं थे जैसा बच्चा तुमने मुझे भेजा था वैसा ही बच्चा मैं मर के वापस लौटाऊ अगर कोई मरते वक्त भी बच्चे की तरह भूला और सरल हो तो उसके मोक्ष में कोई भी बाधा नहीं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 निकाल लिया जा चुका हो गऊ का ही नहीं सभी चीजों का आप तभी दान करते हैं जब आखिरी दूध निकाल लिया गया हो कोयकर ईसाइयों का एक छोटा सा अनूठा संप्रदाय है कोयकर संप्रदाय का एक नियम है कि हर सप्ताह एक चीज दान करें। लेकिन वो चीज वही हो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है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 समझदारी चालाक हो जाती है इसलिए दुनिया जितनी समझदार होती जाती है उतनी चालाक होती जाती लोग मुझसे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों से इतने लोग निकलते हैं पढ़ लिख कर तो दुनिया में चालाकी घटनी चाहिए वो बढ़ रही है मैं कहता हूं वो बढ़ेगी क्योंकि समझदारी से चालाकी बढ़ती है घटती नहीं जब एक आदमी ग्रंथ ठीक ठीक करने लगता है तर्क ठीक ठीक बिठाने लगता है तो चालांकी बढ़ेगी घटेगी नहीं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 बेपढ़ा लिखा आज बड़ी मुश्किल में पड़ेगा इसकी फजियत देखने काफी लोग इकट्ठे हो गए थे लेकिन फजियत रामकृष्ण की करनी मुश्किल ना समझ कि फजियत कैसे करिएगा समझदार की भर की जा सकती जब केशवचंद थक गए और उदास हो गए और उन्होंने पूछा कि आप कोई जवाब ना देंगे रामकृष्ण ने कहा जवाब क्या दू तुम्हें देखकर मुझे और पक्का भरोसा आ गया कि ईश्वर है केशवचंद्र ने कहा मुझे देखकर रामकृष्ण का तुम्हें देखकर क्योंकि ऐसी प्रतिभा बिना ईश्वर के जगत में हो नहीं सकती <laughs> रामकृष्ण ने कहा ईश्वर के अतिरिक्त और कौन ईश्वर को गलत सिद्ध कर सकता है ये आस्तिक उपनिषद उपनिषित कहता नचकीता को श्रद्धा का जन्म हुआ और उसे लगा कि इन जराजीर्ण गायों को देकर पिता क्या कर रहे हैं